संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व चराचर प्राणियों के अधिपतियों धर्म आदि के लक्षणों और विषयों के अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्र की विलक्षणता ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों बरगद जामुन पीपल सेमल शीशम शेष सिंह अर्थात मेठा सिंघी और पोले बास ये इस लोक में वृक्षों के राजा हैं हिमवान पारियात्र सहिय विंध्य त्रिकूट श्वेत नील भाष कोष्ठवान गुरुस्कंध महेंद्र माल्यवान ये पर्वतों के अधिपति हैं सूर्य ग्रहों के चंद्रमा नक्षत्रों के यमराज पितरों के समुद्र सरिताओं के वरुण जल के और इंद्र मरुद इंद्रमरुदगणों के स्वामी हैं कृष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य है ताराओं के स्वामी चंद्रमा है और भूतों के अधीश्वर अग्निदेव हैं ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति औषधियों के सोम बलवानों के विष्णु रूपों के दस्ता तथा पशुओं के अधिपति भगवान शिव हैं दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं दिशाओं की स्वामिनी उत्तर दिशा है ब्राह्मणों के प्रतापी राजा सोम है सब प्रकार के रत्नों में स्वामी कुबेर और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति है मैं संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्म में हूँ मुझसे अथवा विष्णु से, से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ब्रह्म में महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं उन्ही को ईश्वर समझना चाहिए वे ही श्रीहरि सबके कर्ता हैं। किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है वे मनुष्य किन्नर यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस देव दानव और नाग सबके अधीश्वर है राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं अतः है राजा को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करे जिन राजाओं के राज्य में साधु पुरुषों को कष्ट होता है वे अपने समस्त राजोचित से हीन हो जाते हैं, और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं जिनके राज्य में साधु ब्राह्मणों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है वे इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में भी सुख भोगते हैं अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणों का वर्णन करता हूँ अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण स्वरूप है प्रकाश देवताओं का यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों का का का शब्द आकाश वायु स्पर्श रूप तेज का रस जल का और गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है सर्व व्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है सोच विचार मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा सोची हुई बातों का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं साधु पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता वह स्वयं संवेद्य है योग का लक्षण प्रवृत्ति और सन्यास का लक्षण ज्ञान है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करे ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापा को लाघ कर सब प्रकार के द्वंदों से महर्षियों का विधिवत वर्णन किया अब यह बता रहा हूं कि किस गुण को किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उस गंध का अनुभव कराने में सहायक होती है जल का गुण रस है जिसको जिहवा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिहवा में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होता है तेज का गुण रूप है और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखा जाता है वायु का गुण स्पर्श है जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है और त्वचा में स्थित वायुदेव उस स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होते हैं आकाश के गुण शब्द का कानों के द्वारा ग्रहण होता है और कान में स्थित संपूर्ण जिसाएं शब्द के श्रवण में सहायता सहायक बताई गई है मन का गुण चिंतन है जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदय में स्थित चेतन आत्मा मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है निश्चय के द्वारा बुद्धि का और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा महत् का ग्रहण होता है इनके कार्यों से ही इसकी सत्ता का निश्चय होता है और इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है किंतु वास्तव में तो अतीन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश और निर्गुण है अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग किसी विशेष लक्षण से रहित है केवल ज्ञान ही उसका लक्षण स्वरूप माना गया है गुणों की उत्पत्ति और लय के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं आत्मा उसे जानता है इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है क्षेत्रज्ञ आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त अचेतन गुणों को जानता है किंतु वे उसे नहीं जान पाते क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता परंतु वह सबको जानता है इंद्रियों के भोग में आने वाले जो गुण है उनसे परे विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के सिवा कोई नहीं जानता अतः इस श्लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है वह गुणातीत पुरुष सत्व अर्थात बुद्धि और गुणों का परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता है क्षेत्रज्ञ सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अचल और अनिकेत है वही स्वर परमात्मा है